तेजस तत्व के वायु में स्थित हो जाने से जगत में प्रकाश नहीं रह जाता तब वायु तत्व अपने उद्भव और लय स्थान आकाश का आश्रय ले ऊपर नीचे अगल-बगल एवं दसों दिशाओं में बड़े वेग से बहने लगता है तदंतर वायु के भी गुण स्पर्श को आकाश ग्रहण लेता है इससे वायु हो जाती है और केवल आवरण शून्य आकाश रह जाता है वह रूप रस स्पर्श गंध तथा आकार से रहित परम महान आकाश सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है आकाश सब ओर से गोल एवं छत्र स्वरूप है शब्द उसका गुण है वह शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश संपूर्ण विश्व को आवृत किए रहता है सत्त्वादि आकाश को भूतादि तामस अहंकार भूतादि को महत् तत्व और इन सबके सहित महत् तत्व के मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है द्विजवरों न्यूनता और अधिकता से रहित जो सत्त्वादि तीनों गुणों की साम्यावस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं यही प्रधान भी कहलाती है प्रधान ही संपूर्ण सृष्टि का प्रधान कारण है ब्राह्मणों इस प्रकार यह संपूर्ण प्रकृति व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी है इसमें जो व्यक्त स्वरूप है वह अव्यक्त में लीन होता है द्विजवरों प्रकृति से भिन्न जो एक सिद्ध अक्षर नित्य तथा सर्वव्यापी पुरुष है वह भी सर्वभूत में परमात्मा का अंश है जो सत्ता मात्र स्वरूप ज्ञानात्मा और देहात्मा संघात से परे है जिसके नाम और जात आदि की समस्त कल्पनाएं विलीन हो जाती विष्णु कहते हैं भगवान विष्णु ही इस संपूर्ण विश्व के रूप में स्थित हैं उनको प्राप्त हो जाने पर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटता मैंने जिस व्यक्ता व्यक्त रूपिणी प्रकृति का वर्णन किया है वह तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा में लीन होते हैं वह परमात्मा सबका आधार तथा परमेश्वर है वेदों और वेदांतों में Vishnu के नाम से उसी की महिमा का गान किया जाता है प्रवृत्ति कर्म योग और निवृत्ति सांख्य योग के भेद से वैदिक कर्म दो प्रकार के होते हैं उन दोनों ही कर्मों द्वारा मनुष्य यज्ञ भगवान की आराधना करते हैं प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी पुरुष ऋग यजु और साम मार्गों से यज्ञ के स्वामी यज्ञ पुरुष भगवान पुरुषोत्तम का यजन करते हैं तथा निवृत्ति एवं योग मार्ग के पथिक ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान आत्मा ज्ञान मूर्ति एवं मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं हर्ष दीर्घ और प्लुत स्वरों के द्वारा जिस किसी वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है और जो वाणी का विषय नहीं है वह सब अविनाशी भगवान विष्णु ही हैं वे ही व्यक्त वे ही अव्यक्त वे ही अव्यय पुरुष तथा वे ही परमात्मा विश्व आत्मा और विश्व रूपधारी श्री हरि हैं वह व्यक्ता अव्यक्त स्वरूपिणी प्रकृति तथा पुरुष भी उन्हीं अव्याकृत परमात्मा में लीन होते हैं ब्राह्मणों मैंने जो प्रारध का काल बताया है वह सर्वेश्वर भगवान विष्णु का दिन कहलाता है व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन होने पर फिर उतने ही काल की भगवान विष्णु की रात्रि होती है तपोधन वास्तव में नित्य स्वरूप परमात्मा से विष्णु का ना तो कोई दिन है और ना रात्रि ही तथापि केवल आरोप से उनके विषय में ऐसा कहा जाता है मनुवरों इस प्रकार मैंने तुमसे प्राकृत प्रलेखा वर्णन किया आप्यांतिक प्रलेखा निरूपण आध्यात्मिक तथा त्रिविद तापों का वर्णन और भगवत तत्व की व्याख्या व्यास जी कहते हैं ब्राह्मणों आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर विद्वान आप्यांतिक लय को प्राप्त होते हैं आध्यात्मिक ताप के भी दो भेद हैं शारीरिक और मानसिक शारीरिक ताप के बहुत से भेद हैं उनका वर्णन सुनो शिरो रोग प्रतिशात पिनस ज्वर शूल भगंदर गुल्म पेट की गांठ अर्श بواशीर सो यथ सूजन श्वास दमा क्षदि बमन आदि तथा नेत्र रोग अतिसार पेचिश और कुष्ठ क्रोध आदि शारीरिक कष्टों के भेद से दैहिक ताप के अनेक भेद हो जाते हैं अब मानस ताप का वर्णन सुनो काम क्रोध भय द्वेष लोभ मोह विषाद चिंता शोक असूया दोष दृष्टि अपमान ईर्ष्या मानसर तथा पराभाव आदि के भेद से मानstाप के अनेक रूप होते हैं ये सभी प्रकार के ताप आध्यात्मिक माने गए हैं मृग पक्षी मनुष्य आदि तथा पिशाच सर्प राक्षस और विच्छू आदि से मनुष्य को जो पीड़ा होती है उसका नाम आधिभौतिक ताप है शीत उष्ण वायु वर्षा जल और विद्युत आदि से होने वाले संताप को आधिदैविक कहते हैं मनुवरो इनके सिवा गर्भ जन्म बुढ़ापे अज्ञान मृत्यु और नरक से प्राप्त होने वाले दुख के भी सहस्त्रों भेद हैं अत्यंत मल से भरे हुए गर्भाशय में सुकुमार शरीर वाला जीव झिल्ली से लिपटा हुआ रहता है उसकी पीठ और गवा की हड्डियां मुड़ी होती हैं मादा के खाए हुए अत्यंत तापदायक और अधिक खट्टे कड़वे चरपरे गर्म और खारे पदार्थों से कष्ट पाकर उसकी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है वह अपने अंगों को फैलाने तथा सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता मल और मूत्र के महान पंख में उसे सोना पड़ता है जिससे उसके सभी अंगों में पीड़ा होती है चेतना युक्त होने पर भी वह खुलकर सांस नहीं ले सकता अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ वह जीव सैकड़ों जन्मों का स्मरण करता हुआ बड़े दुख से गर्भ में रहता है जन्म के समय उसका मुख मल मूत्र रक्त और वीर्य आदि में लिपटा हुआ रहता है प्रजापत्य नामक वायु से उसकी हड्डियों के प्रत्येक जोड़ में बड़ी पीड़ा होती है प्रबल प्रसूति वायु उसके मुंह को नीचे की ओर कर देती है और वह गर्भस्थ जीव अत्यंत आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के उधर से बाहर निकल पाता है मुनिवरों जन्म लेने के पश्चात वाह वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छा को प्राप्त हुआ वह बालक अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठता है दुर्गंध युक्त थोड़े से पृथ्वी पर गिरे हुए कीड़े की भांति वह छटपटाता है उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है मानो उसके सारे अंगों में कांटे चुभो दिए गए हों अथवा वह आरे से चीरा जा रहा हो उसे अपने अंगों को खुजलाने की भी शक्ति नहीं रहती वह करवट बदलने में भी असमर्थ होता है स्तनपान आदि आहार भी उसे दूसरे की इच्छा से ही प्राप्त होता है वह अपवित्र बिछौने पर पड़ा रहता है उस समय उसे खटमल और डांस आदि काटते हैं तो भी वह उन्हें हटाने में समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय उसे अनेक दुख उठाने पड़़ते हैं। जन्म के बाद भी वह बाल्य अवस्था में आदिभौतिक तथा अनेक दुखों का भागी होता है। अज्ञान अंधकार से आछादिित मूढ अंत वाला मनुष्य यह नहीं जानता है कि मैं कहां से आया हूँ कौन हूँ कहां जाऊंगा। क्या मेरा स्वरूप है मैं किस बंधन से बंधा हुआ हूं क्या इस बंधन का कुछ कारण भी है या यह अकारण ही प्राप्त हुआ है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मेरे लिए क्या कहना और क्या ना कहना है मेरे लिए क्या है और क्या अधर्म किसके प्रति कैसा व्यवहार करना उचित है क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य तथा कौन सा कार्य गुण युक्त है और कौन सा दोष युक्त इस प्रकार पशु के समान मूढ़ तथा शस्नोदर पारायण मनुष्य को अज्ञान जनित महान दुख प्राप्त होते हैं ब्राह्मणों अज्ञान तामसिक भाव है अतः अज्ञानी पुरुषों के तामसिक कर्मों के अनुष्ठान में ही प्रवृत्ति होती है इससे शास्त्र विहित कर्मों का लोप हो जाता है